रघुनाथ रघुनाथकर्तनम तत्र त्रतमस्तकांजलि बाष्प वारी परिपूर्ण लोचन मूचति नमत राक्षक मधुरम मधुरं, मधुरं स्वम्च मधुरम मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्या प्रयच परिभाया कोमल कूजय श्यामलोंय कुं पर्रह्मसत हृद मम्मेट मधुरम मधुराक्षर आकता शाख वंदे वाल्मीकि कोटील मिगम कल गलितं फलम सुख मुखा गंभीत द्रव संयुत पिबत भागवतम रस मलय मुहुरा हो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 हर हर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा रोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद आ रेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा नोविंद जय जय गो Yamaya yaya yaya, O Paraya yaya. O Radha. भ शंभो शिवा शिवा शिवा शिवा शिव शिव नाराव मवम नारावण योगिनश्चैनं यतनोंोगिनशन पश्यत्मस्थित नैनं पश्यन्ति सदिज्य गगत तेजो जगद्भाषयतेखिम यच्चंद्रमसीजाऊ तेजो विदिमाश्य भूतायाम्यहमोजस पशुना चौषध सर्वा सोमो भूत रसात्मक अहम वैश्वा नूता दे प्राणि देह्रिता प्राणपान सयुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधीयतिवृंद क्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ जैसा कि कल प्रतिपादन किया गया लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में ही नहीं अभी तो मोक्ष मार्ग में भी यत्न का बहुत महत्व है परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि अपने अधिकार और स्तर की सीमा में यत्न होना चाहिए बहुधा त्वरा के कारण व्यक्ति अपनी अधिकार संपदा का अतिक्रमण करके उच्च फल प्राप्ति की भावना से यत्न प्रारंभ करता है और उसे निराशा हाथ लगती है भगवान ने यतनो योगिनाश इस श्लोक के माध्यम से यह संकेत उपदेश किया कि पहले आत्मा होने की आवश्यकता है अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का परिवार्गण करने के पूर्व चित्त को शुद्ध और समाहित करने की आवश्यकता है विवेक चूडामणि में भगवान शंकराचार्य महाभाग का वचन है अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित शैव बृह प्रद, जो अत्यंत वैराग्यवान होते हैं उन्हीं को समाधि सुलभ होती है जिनका चित्व शुद्ध और समाहित होता है उन्हीं को तत्व प्राप्त होता है और भवबंध का निवारण वही करने में समर्थ होते हैं तो तुलसीदास जी महाभाग ने वेदादि शास्त्रों का मंथन करके साधकों के हित की भावना से साधन का क्रमिक सोपान प्रस्तुत किया धर्म के विरत योग के ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान निष्काम भाव से करता है उससे वैराग्य की प्राप्ति होती है धर्म का वास्तव फल है विरक्ति या वैराग्य अनात्म वस्तुओं में अनास्था अनाशक्ति का नाम विरक्ति या वैराग्य धर्म के विरक्त विरक्ति और वही राज्य से व्यक्ति को योग की प्राप्ति होती है योग का अर्थ है समाधि और समाधि से फिर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात शवन मन निध्यासन के द्वार से ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का भी ज्ञान होता है उससे फिर मोक्ष की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति होती है मोक्ष का स्वरूप श्रीमदभागवत में बताया गया कि अनात्म वस्तुओं से विविप्त जो आत्म तत्व है उसे आत्मानुरूप समझना ही मोक्ष है मुक्ति हित्व अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम लिखती है तो यत्न प्रारंभ करने के पूर्व विचार करना चाहिए अपने स्तर का प्रामाणिक रीति से अंकन करना चाहिए यदि चित्त शुद्ध और समाहित हो तब तत्व विचार प्रारंभ करना चाहिए चित्त शुद्ध और समाहित होने पर भी विचार नहीं करता तो भी कृतार्थता संभव नहीं होती आपका कसौटी क्या है तो श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय में कसौटी का रूपण किया गया अर्थात हम अपनी अधिकार संपदा का अंकन कैसे करें तो बताया गया यदा न यदाने कर्मस्व सजते सर्वसकल संगारूढ़ोच्युक्षोर्मुन कर्म कारण्यते योग तस्व मुच्यते कर्मेन्द्रियो में जब कर्म का वेग न हो और ज्ञानेन्द्रियो में भोग का वेग न हो उचित विचार का आलम्बन लेकर भगवत तत्व में संहित होने की क्षमता से संपन्न हो तव्यक्ति को तत्व विचार करना चाहिए यदा ही नेन्द्रिया न कर्मसुअस सर्वसकल्पसन्यासी योगाूढ़ोच्यते अधिकार और अभिरुचि में तालमेल ना हो अभिरुचि तो योगा होने की हो अधिकार संपदा उतने उन्नत ना हो उस व्यक्ति का नाम है और वृक्ष विमुक्ष उसे पहले कर्म और कामना का वेद शांत करने की भावना से कर्म का आलम्बन लेना चाहिए कर्म के आलंबन का अर्थ क्या होता है सत्य कर्माशक्ति सत्य अहंकृति को शिथिलकर पूर्वक समत्व भावना से भावित होकर स्वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान यही गीता में कर्म योग है उसका फल वैराग्य प्राप्त होता है ग्रंथों में बताया गया वराहोपनिषद और अप्रोक्षा अनुभूति में कहा गया स्वर्णाश्रम धर्मेणा तपसा हरि तो साधन प्रवेद पुंसा वैराग्यादि चतुष्ट स्वर्णाश्रम धर्मेण के आगे कहा गया तपसा यहाँ पर है गुरु तोषणाथ वहाँ है हरि तोषणाथ अपरोक्षानुभूति और वराहो प्रषद में केवल हर गुरु को लेकर पाठांतर है वाकि श्लोक का स्वरूप वही है मंत्र का स्वरूप वही है। तपसा का अर्थ है निष्काम निष्काम भाव से स्वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करने पर क्या होता है साधन चतुष्टय सम्पन्नता होती है जब विवेक वैराग्य संपत्ति और तीव्र मा का उदय होता है तब व्यक्ति तत्व परिमार्गन का अधिकारी माना जाता है इसलिए ततः पदम का ज्ञान कहा गया तथा तत्पद का परिमार्गन अनुसंधान कब कर्तव्य है जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए कल यह संकेत किया गया किसी भी दिव्य वस्तु की उपलब्धि के लिए दिव्य पद की प्राप्ति के लिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है लेकिन ब्रह्मात्म तत्व की अभिव्यक्ति के लिए चित्त की अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है इसका अर्थ है जैसे जंग आदि से देशों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त तु चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है और वह सर्वको भाव उस चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है वैसे ही जब व्यक्ति का चित्त कर्मोपासना का आलम्बन लेकर शुद्ध समाहित हो जाता है तब सगुण निर्गुण भगवत तत्व की ओर ही समाकृष्ट होता है इसका अर्थ है स्वर्ग का वैभव भी यहाँ तत्व ब्रह्म लोक का वैभव भी जिसके चित्त को आकृष्ट करने में समर्थ न हो भगवत तत्व के अतिरिक्त कहीं जिसका चित्त रमण करने की स्थिति में न हो वर्णीय तत्व भजनीय तत्व रमणीय तत्व भगवान ही है ऐसा सुदृढ़ निश्चय हो और मन के आकर्षण का विषय एकमात्र भगवान रह जाए तब सर्व कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है अपक्व योग भूमिका में जो कर्म संन्यास कर बैठता है उसे अधिक क्लेश की प्राप्ति होती है और बार बार योगा भ्रष्ट होने का भी योग सदता है अतः भगवान ने कसौकी दी पहले चित्त को शुद्ध और समाहित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अपने अधिकार की सीमा में कर्तव्य का परिपालन करना चाहिए परंतु निष्काम भाव से जब चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए तब प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए योगा दूध से तस्वीर व समक कारण निश्चित योगाूढ़ कोई हो गया फिर भी कर्म करता रहेगा तो भी काम नहीं बनेगा इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है न सिद्धिम परम संस न अधिगछति न कर्मणाम मनारंभन नैष्कर्म पुरुषोस्मित नन्यास न देगा सिद्धिम समिगति साधकों के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है न कर्मणा मनारंभन नष्कर्म पुरुषोत्मते कर्म में अधिकृत व्यक्ति कर्म का आरंभ ही नहीं करता तब निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती इसीलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना माँ कर्मफल फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्म तेरी प्रीति अकर्म में नग अकर्म में न हो तो यहाँ अकर्म का अर्थ क्या है कर्माधिकारी हो फिर कर्म का आरंभ ही न करे तो उसका नाम होगा अकर्म अनारंभ अधिकृत व्यक्ति के द्वारा कर्मों में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा कर्म का जो अनारंभ है उसी का नाम यहाँ पर अकर्म है तात्विक अकर्म नहीं है कर्मण कर्म या पर से कर्मच कर्म या यहाँ पर तो तात्विक अकर्म का वर्णन किया गया लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में जो अकर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है कर्माधिकारी होता हुआ फिर कर्म का आरंभ कोई नहीं करता है तो उस अनारंभ का नाम हो गया कर्म के अनारंभ का नाम हो गया अकर्म भगवान का ऐसे अकर्म में तेरा संग तेरी प्रीति प्रवृत्ति ना हो यह अकर्म बाधक है <laughs> कर्माधिकारी होता हुआ कर्म के अनुष्ठान में प्रीति प्रवृत्ति ना हो कर्मों का अनारंभ हो ऐसा जो अकर्म है वो परमार्थ पथ में परिपन थी इसलिए न कर्मणाम अनारंभान नैषकर्म पुरुषो स्मृत कर्माधिकारी होकर अगर कर्मों का आरंभ ही नहीं करता तो तात्विक नष्कर्म की सिद्धि नहीं होती न चरसना देव सिद्धिम सम अधिगत अच्छा क्षति ये भी विचित्र बात कर्म का प्रारंभ तो कर दिया अपक्व कर्म भूमिका में अगर कर्म संन्यास कर बैठे तो वो जो संन्यास है वो निष्कर्म सिद्धि तक नहीं पहुंच सकेगा कितना महत्वपूर्ण कर्म का अनारंभ भी परिपन्थी है कर्माधिकारी के लिए कदाचित कर्म का आरंभ भी कर लिया लेकिन अपक्व भूमिका में कर्म संन्यास का जब तक प्रशस्त अधिकार प्राप्त ना होता तब तक कर्मानुष्ठान करते रहना चाहिए लेकिन कोई त्वरा का परिचय देकर बीच में ही कर्म का परित्याग कर दे तो भी तात्विक नष्कर्म की सिद्धि नहीं होती मोक्ष तक जिस नष्कर्म की गति हो उस नष्कर्म की सिद्धि नहीं होती अर्थात आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन अद्वितीय ब्रह्म है आत्मा अ विक्रिय विज्ञान घन अद्वितीय ब्रह्म है इस तथ्य का उसे अधिगम नहीं हो पाता तो साधकों को भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह संकेत किया उपदेश किया और सावधान किया उदाहरण है अब कोई गंगा यमुना आदि के उस पार जाना चाहता हो जलयान का आलम्बन ही न ले मार्ग का आलम्बन ना ले सेतु का आलम्बन ना ले कुछ भी कर तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता नदी पार नहीं कर सकता आलम्बन लेकर बीच में छलांग लगा दे यात्रा स्थगित कर दे तो भी उस पार नहीं जा सकता अब जलयान उस पार तक पहुंच गया अब जलयान का त्याग ही न करे तो भी काम नहीं बनता उचित समय पर ग्रहण उचित समय तक निर्वाह फिर उचित समय पर संन्यास तीनों अपेक्षित न कर्मणारंभान नैष्कर्म पुरुषोष्ते न संयस न सिद्धि समझिगछति नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासे उस छतिस में स्मानतर हो गया न सं्यास संयास, संयास में अंतर हुआ या नहीं अठारहवें अध्याय में नैष्कर्म सिद्धि परमा संस न यहाँ पर न तो संन्यासी मेह सिद्धि समाधिगत तो संन्यास के पीछे अठारहवें अध्याय में बताया गया कि भाव क्या है बहुत ऊंची चीज आया यार संन्यास का प्रेरक हेतु कौन है इस पर विचार करना चाहिए संन्यास का महत्व उतना नहीं है हेतु पर विचार करना चाहिए से परित्याग भगवान श्री कृष्ण ने कहा कायक क्लेश भया त्या सतम त्याग फल हम लगे तमोग संन्यास का पक्षधर होता है लेकिन मोह उस संन्यास का नियामक होता है संयास को मत पर रखिए संन्यास को देखते हुए उसके पीछे प्रेरक हेतु कौन है उस पर ध्यान दें भगवद गीता के अठारहवीं अध्याय का जिसने सांगोपांग अनुशीलन नहीं किया वो व्यवहार में निपुण नहीं हो सकता परमार्थ में उसकी गति नहीं हो सकती लोक और परलोक को हो सार्थक करने के लिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए परमार्थ पथ पर दक्षता पूर्वक प्रयान कर सके इसके लिए श्रीमद भगवद गीता के अठारहवीं अध्याय का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए विशेषकर आजकल कल भगवान ने सावधान किया तुलबुली भाषा में कहे यज्ञ होने जा रहा है अब जो भावुक लोग हैं यज्ञ शब्द सुनकर लट्टु हो जाते हैं। भगवान ने का सावधान यज्ञ तामस कोटि का होने जा रहा है यह राजस्व या सात्विक राजस कोटि का यह पहले पर खो अब तो बात स्थिर हो गई भावुकता नहीं रहेगी कोरी भावुकता नहीं रहेगी यह श्रद्धालु है भगवान का साधन खतरा है श्रद्धा का अंकन करो सात्विक कोटिकी की श्रद्धा है या राजस्व कोटि है या तामस कोटि की ऐसे ये तपस्वीर हैं सहसा तपस्वी सुनते आस्था हो जाती है भगवान ने कहा सावधान इनके तप के मूल में कौन सा हेतु है सप्तुण हेतु है या रजोगुण हेतु है या तमोगुण हेतु है ऐसे ही मैंने संकेत किया इसी प्रकार ये सन्यासी हैं आस्था तो ही जाएगी भगवान ने कहा सावधान किस प्रकार के सन्यासी इनके सन्यास का प्रेरक कौन है इनकी जो संन्यास में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है उसका नियामक तमोगुण है रजोगुण है या सत्य है कि यह देखे तब तो बहुत विचित्र बात हो गई ना तमोगुण ही जब संन्यास करता है तो बस त्याग शांति और वचन सुन लिया बारहवीं अध्याय का गिता त्याग से ही शांति मिल जाती है तत्काल अनंतर त्याग किया नहीं की कि बस प्रश्न उठता है कि अगर वो पूर्वक त्याग कर दिया तो अरे त्याग में आप अधिकृत भी हैं या नहीं त्याग का महत्व तो नहीं है अधिकृत व्यक्ति के द्वारा संपादित त्याग का महत्व तो है त्यागाख्या के अमंतरम वो अधिकृत व्यक्ति के लिए कहा गया है आप उस त्याग में अधिकृत हैं या नहीं प्रश्न तो यह उठता है इसलिए विचार करने की आवश्यकता है अब रजोगुनी जो व्यक्ति होते हैं है कायकल भयात रेहा शक्ति की प्रगलभता के कारण पराकाष्ठा के कारण त्रिकाल स्नान न करना पड़े भोजन पर भी बड़ा प्रतिबंध है सन्यासी आठ ग्रास ही पावे <laughs> सन्यासी और वाहन प्रस्थ जो है आठ को दो से न कर दीजिए सोलह ग्रास और गृहस्थ बत्तीस ग्रास याठे चौसठ ग्रास तक पा सकते हैं ब्रह्मचारी इसका मतलब क्या है ब्रह्मचारी आश्रम से उत्कृष्ट है गृहस्थाश्रम आज कल तो बोलना भी बड़ा संकट ब्रह्मचारी लोग जो हैं वो अपने को गृहस्थ से आश्रम की दृष्टि से ऊंचा मानते हैं शास्त्र स्वास्थ्य बदल आश्रम की दृष्टि से आप ब्रह्मचारी है बहुत अच्छी बात लेकिन आश्रम की दृष्टि से आप गृहस्थ से आ रहे हैं ये जानना चाहिए मानना चाहिए सन्यास के उम्मीदवार अपने को मान करके ब्रह्मचारी गृहस्थों सपने को उत्कृष्ट मानते हैं शास्त्री मर्यादा या नहीं आश्रम सन्यास से उत्कृष्ट आश्रम अच्छा फिर वाण प्रस्थ आश्रम से उत्कृष्ट है सन्यास उससे भी उत्कृष्ट यदि अधिकृत व्यक्ति मैं संयास लिया हो तो अब देखिए क्या हो गया आठ ग्रास संन्यासी पाएंगे तो भोजन पर ही प्रतिबंध हो गए <laughs> आठ को 200 से कीजिए जानव पश्च को छूट 16 ग्रास पा सकते हैं है गृहस्थ 32 ग्रास पा सकते हैं अब ब्रह्मचारी के लिए का यथेक्ष यथेक्ष का मतलब चौसठ ग्रास भी पा सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ अब तीन वर्ष अच्छा ब्रह्मचारी के लिए जितनी शुद्धि का विधान है सन्यासी के उसे चतुर्दुण चार गुना अधिक अब तो काया क्लेश की बात हो गई ना देहा शक्ति है कि काल स्नान करना होगा इस सब तो संन्यास धर्म को कठोर समझकर <laughs> अंत में क्या हुआ विचित्र बात है संन्यास धर्म है अत्यंत कठोर लेकिन भावुकता में उसको अत्यंत सुगम की स्नान नहीं करना पड़ेगा किसी के घर का भी भोजन कर लो ये सब तमोगों के बसी भूत होकर या कायक क्लेश के बसी भूत होकर अगर संन्यास ले लिया भगवान कहते हैं नैव त्याग फलम लभे ऐसा संन्यास परमार्थ पथ में अवरुद्ध हो जाता है उसकी गति नहीं है अब ये बहुत विचित्र बात है ये कर्म योगी है तो लोग कहते हैं जिनको सन्यास का अधिनिवेश हो गया है वो कहते हैं कर्मयोगी है भगवान ने कहा नहीं इनके कर्म के पीछे नियामक भाव क्या है आप कर्म सन्यासी हैं ये कर्म योगी है हो सकता है कि इनकी निष्ठा आपसे अधिक हो आपके संन्यास के पीछे तमोगुण हेतु हो सकता है मोह आपके संन्यास के पीछे रजोगुण काय क्लेश का, का भय देहा शक्ति की पराकाष्ठा हेतु बन सकता है लेकिन इनके ग्रहण के पीछे विवेक इसका मतलब क्या है कर्म संन्यास का बल और वेग अर्जित करने के लिए प्रशस्त कर्म संन्यास की योग्यता अर्जित करने के लिए अगर ये कर्म कर रहे हैं तो तमोगुण के बसीभूत होकर रजोगुण के बसीभूत होकर जिन्होंने संन्यास लिया है उनकी अपेक्षा शास्त्रीय दृष्टि से वो उत्कृष्ट हैं बात सत्य है ये ना इसमें तो दो टूक बात है अपने को धोखे में नहीं रखना चाहिए कोई कर्म योगी है उसके कर्म का लक्ष्य क्या है कामना और कर्म के वेद को शिथिल और शांत करने के लिए कर्म योग एक विचित्र बात है ना यदा ही नियम स्वयं सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रुदस्त सदोचते बहुत अच्छा उदाहरण है दर्जी होते हैं कपड़ा सीते हैं उसमें क्या है एक है रील में धागे को भरना एक है रील से धागे को जब कपड़ा सीखे सिलेंगे सी सियगे सी तो क्या होगा रील में धागे जो है भरते जाएंगे या नहीं और एक कभी वो रील में धागा भरते हैं ऐसे इसी प्रकार जो वायु के चालक होते भारतीय यान के वो क्या करते हैं कुछ समय तक अपने यान को पृथ्वी पर चलाते है प्रश्न उठता है कि पृथ्वी ऊपर क्यों चलाते हैं जबकि अंतरिक्ष मार्ग से, नभो मार्ग से उनको गंतव्य की ओर यान ले जाना है पागल तो नहीं है पायलट तो फिर क्यों चलाते हैं? पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग अर्जित करने के लिए वो जो पायलट होते हैं, कप्तान होते हैं, चालक होते हैं, वो वायु यान को पृथ्वी आरोप चलाते है कुछ समय तो वहाँ पृथ्वी पर चलाने के लिए नहीं चलाते पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो सके इस भावना से चलाते हैं किसी प्रकार प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति पालने वाले अलग होते हैं और निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति पालने वाले अलग होते हैं अतः मन भगवान नेता निवृतिष्ठ महाफला प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है आजकल ये विद्याभिलुप्त है ग्रंथों तक सीमित है जितनी प्रवृत्तियां पड़ रहे हैं चाहे धार्मिक हो या धार्मिक कहने को धार्मिक उपप्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकाल सकते हैं क्या आज ही प्रवृत्ति के गर्भ से निकलती है निवृत्ति प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति फिर प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति तो यह तो प्रवृति की सार्थकता नहीं है वैज्ञानिक धरातल पर विचार करें जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उसकी दीर्गति मानी जाएगी यानी आखिर गंतव्य तक पहुंचकर गति को विराम देना होगा या नहीं गंतव्य के पूर्व विराम अलग चीज है गंतव्य तक पहुंचकर तो गति को विराम देना होगा तो गति का पर्यवशन स्थिति में इसी प्रकार प्रवृत्ति का प्रयवसा निवृत्ति में है निवृत्ति महाफला एक बिरासी वर्ष के अनुमान है बड़े दिव्य ब्राह्मण अपरिचित आए पूरी बारह साल पहले की बात दर्शन करने के लिए आए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया होगा पता लगाया होगा कि हम मठ में आ गए उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप श्रावण भाद्र महीने में चातुर्माश के दिनों में वेगादनिषदा पढ़ाते हैं हमने कहा आपने ठीक सुना फिर का मन तो मेरा भी चलता है लेकिन जिम्मेदारी बहुत है घर का दायित्व बहुत हम चुप रहे जब वो चले गए तो साथ वालों से पूछा कम से कम कितनी आयु इनकी होगी तो लगभग निकला कि 80 से कब बिरासी से 80 बिरासी के आसपास 80 से कम नहीं होगी तब हम सोचने के लिए बाध्य हुए कि ब्राह्मण देवता अस्सी बिरासी साल की आयु में कह रहे घर का दायित्व बहुत है तो वो दायित्व कब कम, कम होगा <laughs> इसका मतलब प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में तो हमारे यहाँ जो वर्णाश्रमक व्यवस्था आजकल कष्ट की बात यह है इस पर लोग बोलते हैं कथावाचक ये सब शपथ खा चुके हैं वर्णाश्रम पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे धन महंग का स्रोत अवरुद्ध हो जाता है पंजाब आदि में हमारा यही संघर्ष होता है मर्यादा पर वरुणाश्रम पर न कोई सुनना पसंद करता है न बोलना पसंद करता है अगर बोलेगा फिर भी बोलेगा मर्यादा पर फिर भी बोलेगा वर्णाश्रम पर उसके लिए तो आज मौत तो है उस प्रकाश ऋषि प्रसन्न होंगे भगवान प्रसन्न होंगे गुरु प्रसन्न होंगे वाला चीज है सामने तो उसके धनमान का स्रोत ही कट जाए जनता उसी को देना पसंद करती है जो बंदी है जब उसको नरक पीओ ले जाता है मर्यादा की पर बात करें वर्णाश्रम पर बात करें साधन पर बात करे जनता सुनना नहीं चाहती मतलब दोनों घातक सिद्ध हो गए बुरा न मानो होली है शरद तो पूर्णिमा है दोनों घातक सिद्ध हो गए एक तो दिशाही व्यापार तंत्र का मारा हुआ एक दिशाही शासन तंत्र का मारा हुआ हिंदू दूसरे ये कथावाचक और संतों का मारा हुआ हिंदू ये जो मैंने व्यासगर्दी की ओर से भी विश्व का दमन किया जा रहा वपन किया जा रहा व्यास गद्दी से संबद्ध कथा वाचक और संत नहीं, ये भी ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं कि अपने धन मान का स्रोत निकाल लेते हैं कल इस श्रोता का क्या होगा इन श्रोताओं का कल क्या होगा इसका बिल्कुल ध्यान नहीं अभी हम जालंधर में थे लगभग लग पांच विश्वविद्यालय के सब वैज्ञानिक थे मेरे पास आए प्रश्नोत्तर के लिए एक साथ आए कोई फिजिक्स के कोई केमिस्ट्री के इस प्रकार पांच वैज्ञानिक उनसे बात हुई तो हमने संकेत किया क्या संकेत किया उन्होंने मुझसे कहा कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम के मोबाइल के युग में आप मान का यह दायित्व तो है बहुत आस्थापूर्वक का कि कठिन जो मार्ग है साधन का धर्म और अध्यात्म पथ का उसको सुगम बना दें तो हमने कहा कि उससे होगा क्या सुगम तो बना दिया वो तो दुर्गम हो गया या नहीं ये तो सुनना आवश्यक है हमने फिर उनको बताया चतुर चापलूस व्यक्तियों ने क्या किया साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत का उपदेश देना सब प्रारम्भ किया शॉर्टकट हो गया ना आजकल की भाषा वो तो साधक मरेगा या नहीं ब्रह्म के नाम पर संन्यास के नाम पर वो मरेगा या नहीं साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत बना दिया या नहीं अब उस जटिल घाटी को पार करना आजकल उचित नहीं माना गया साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत सीधे सोहम शिवहम और महावत्य अब लोग भक्तों ने हमारा तो यहाँ बहुत संघर्ष चला है उल्लेबाजी महाराज के यहाँ छह महीने तक हमको केवल चौबीस घंटे में चार फुलके दिए गए भूखे मारा गया एक प्रकार उसमें से भी कोई संत आए थे उनमें से एक रोटी दे देते थे, थे तीन फूल के पाकर चौबीस घंटे जलपान काट लिया गया भोजन काट लिया गया बहुत यातना गुजर हुआ वाली उम्र आज के यहाँ लेकिन मेरा स्वभाव वह यातना के दिन कट जाते हैं तो उचित स्थान पर बोल देता हैं क्यों वो बिल्कुल वैराग्य और विवेक युक्त भक्ति सुनना ही नहीं चाहते थे जी और हरिद्वार जी के नाम पर विषाक्त वातावरण बना दिया गया था यहाँ अब तो अब तुम्हें कौन भी नहीं लगता उधर जाता भी नहीं भक्ति का ऐसा मार्ग दिखाया गया था कि विवेक और वैराग्य शून्य भक्ति तो मैं तो शास्त्रीय ढंग से बोलता था मैंने कहा न मैं हरिबाबा को जानता हूँ मैं मिया को जानता हूँ मैं शास्त्र को जानता शास्त्र के विरुद्ध बोलता हूँ तो आप कुछ कर सकते हैं शास्त्र के अनुसार बोलने में आप रोक नहीं सकते तो मुझको ये दंड दिया गया फिर जब चक्कर आता था पढ़ाता भी था दो दो जगह प्रपचर करता था तब तो हमने चिन्दयानंद महाराजा नहीं रहे उनसे कहा कि आज चौके में रात को भोजन लेने जाइए अगर नहीं मिलता है तो कल छुपके से आश्रम से चल देंगे लेकिन बल से राम भरोसे में रोटी दे दी इसका मतलब क्या है यहाँ संघर्ष हुआ मीनसारण में संघर्ष हुआ क्या है विवेक वैराग्य रहित भक्ति का मार्ग बहुत सुगम बना दिया गया लेकिन भक्ति के नाम पर दो कदम भी रखना कठिन है वेदांत के नाम पर दो कदम भी रखना कठिन है इसलिए यतंतो यतंता शब्द का प्रयोग किया यतंतोप्य किताब माना नैनम पश्यंत चेत सा भगवान का ये वचन कहाँ ले जाएंगे अब ले लीजिये कर्मकांड में क्या हो गया जी जैन और देश निरपेक्ष कर्म चला दिया अभी तो बहुत विचित्र बात आई परसों और तो लक्ष्मी गौतम जी आदि थी न इतिहास पढ़ाती हैं बनहरा डिग्री कॉलेज बहुत बढ़िया देवी हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी उनका बेटा चौबीस या कितने साल करने का।, का इसके जन्म हुआ तो हसी विवाह के समय जम होता है विवाह के समय जनर डाल दिया जा फिर बातचीत करते करते सबके सामने अकेले तुम्हें बात नहीं करता देवियों से सबके सामने भोजन के समय फिर पता चला कि वृंदावन में कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण भी जनग नहीं रखते महाराज आश्चर्य की बात है कर्म कांड से रोटी पाते हैं जनग नहीं है संध्या बंदन की तो बात ही क्या और कहा की विवाह से पहले जमेल डाल दिया जाता है फिर वो जमीन उतार देते हैं तो हम लोगों को यहाँ कहा कि किने किने ब्राह्मण जीवन भर जमे रखते हैं। नहीं तो कर्मकांड कराने वाले भी जमव नहीं रखते हैं। हो गया ना कर्म कांड में शोधन कर दिया ना आजकल इसको साउथ शॉर्टकट क्या कहते हैं? क्या हो गया जन और देश निरपेक्ष देश बने पैंट पैजामा पहन के भी कर लो ये हो गया योग मार्ग ने रामदेव बाजा इत्यादि ने शौकट बना दिया निकलेगा से क्या निकाल दिया यम नियम निरपेक्ष योग आसन प्राणायाम और समाधि से ही योग प्रारंभ होगा जटिल घाटी जो भी थी यम नियम की वो हटा दी यम नियम निरपेक्ष योग वैराग्य और विवेक निरपेक्ष भक्ति वर्ण और देश निरपेक्ष कर्मकांड साधन चतुष्ट निरपेक्ष ज्ञान नाम होता है इसका मतलब क्या है संक्रमण काल है धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी जुआरी लोगो ने देखा की ये हम अपने धन और मान का मार्ग निकाल लेंगे जनता बुद्धि होती है प्राय धन और मान का मार्ग निकाल लेंगे लोग और तप तप निरपेक्ष तप से विहीन तपून्य राजनेताओं ने राजनीति का मर्म निकाल लिया ठीक सकते क्या भोग भोगने के लिए ही राजनीति में प्रवेश अर्घों से खेलने के लिए ही राजनीति में प्रवेश सबने क्या किया जटिल घाती जो थी सब ने खिसका दी लेकिन इससे विस्फोट हो रहा है या नहीं इसलिए भगवान का जो यह वचन है बहुत मार्मिक है पश्यम के आत्मन्यवस्थितम यतोत्मान पश्य चेतस बहुत विचित्र बात है दर्शनीय तत्व तो सीधे आत्मा ही है गंतव्य भी आत्मा ही है लेकिन वहाँ अपने तक तो पहुँचना ही सबसे अधिक कठिन पहली है आत्मन्य तो अवस्थित अंतकरण में ही आत्म तत्व है मान अंतक्रमण उसका अभिजनजक संस्थान है तथापि उस तक पहुंचना बहुत कठिन है इसका मतलब कल हमने बताया था ना कल इसकी व्याख्या की गई थी वहाँ भी संकेत किया गया यहाँ भी चित्त को चित्त तक पहुंचाना भी कठिन है यानी चित्त को चित्त तक पहुंचाना। इसका मतलब चित्त जितना अपने आप सूक्ष में सूक्ष्म है उस चित्त को चित्त तक पहुंचाना चित्त के द्वारा चित्त का चिंतन करना चित्त के द्वारा चित्त के स्वरूप पर विचार करना कितना कठिन क्योंकि जब रुपये का सब चंदन बनता जी का अत्यंत स्थूल पदार्थ का चिंतन करेंगे चित्त के द्वारा तो चित्त अपने आप में सूक्ष्म होने पर भी किसी सूक्ष्म विषय को छूने में क्या करेगा समर्थ नहीं हो सकता है तो बहुत कठिन काम है चित्त को आत्मा तक विषयांग ध्यायत चित्तम विषय से विसर्जते माँ मनुष्य मतश चित्तम मये व चित्त से ऊपर जो चैत्य है उसमें चित्त को रमाना बहुत कठिन है चैत्य शब्द का अर्थ कई होता है चबुतरादी होता है मूर्ति या मंदिर भी है लेकिन भागवत वेदांत प्रस्थान में चैत्यार्थ होता है चित्त का विषय और भागवत प्रस्थान में चैत्य कार्थ होता है चित्त के प्रकाशक अंतर यानी वेदांति चैत्यकार जो करते हैं भागवत में वो चैत्यार्थ नहीं होता है व्याकरण के द्वारा दोनों निरुक्ति ठीक है आचार्य चैत्य वपुसा स्वगतिम जनपति एकादश स्क श्रीमद भागवत आचार्य चैत्य वपुषा आचार्य का बल होना चाहिए चैत्य माने चित्त के नियामक प्रकाशक परमात्मा अंतर्यामी यहाँ चैत्य शब्द का प्रयोग अंतर्यामी के अर्थ में है और के जो चैत्य शब्द का प्रयोग करते हैं वो चित्त के विषय के अर्थ में दोनों में अंतर हो गया एक चित्त से ऊपर चैत्य है चैत्य माने अंतर्यामी परमात्मा चित्त के नियामक दूसरा जो चित्त का विषय है वो चैत्य है इसका अर्थ क्या हो गया है? चित्त को चित्त तक पहुंचाना ही पहले कठिन है फिर चित्त से जो अतीत है ये बुद्धि परत उस तत्व तक परमात्म तक तक आत्म तक तक चित्त को पहुंचाना सदाकार वृत्ति बनाना तो बहुत कठिन है पहले तो चित्त को चित्त तक पहुंचाइए अर्थात चित्त से चित्त का चिंतन करें इंद्रियों तक चित्त को पहुंचाना भी कठिन विषय तक चित्त को पहुंचाना सुगम लगता है तो वो कठिन क्यों शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अभिज्ञान अभिव्यंगक संस्थान है सच्चन वनतादी वो शब्दा शब्दादि से स्थूल हुए या नहीं भले ही वे शब्द के अभिव्यंजक संस्थान है सत चंदन गणिता आदि मालपुआ रबरी कचौरी आदि लेकिन वो स्थूल है उनके माध्यम से सूक्ष्म की अभिव्यक्ति होती है शब्द की लेकिन वो स्थूल है इन्हीं में जिनका मन रचपच गया वो केवल अभिव्यंजक संस्थान निरपेक्ष शब्द स्पर्श रूप रस का गंध का चिंतन करे तो विचित्र बात होगी अभी अभि व्यंगक संस्थान निरपेक्ष शब्द स्पर्श रूप रसगंध का चिंतन करें शब्द निराकार है या नहीं स्पर्श निराकार है या नहीं रूप में रूप है क्या नहीं एक तो नहीं मानेंगे वेदांति भी नहीं गुण में गुण का अभाव होता है रूप भी निरूप है केवल नेत्र का विषय तो पांच विषयों में रूप ही है लेकिन रूप भी निरूप होता है और रस भी निराकार है गंध भी निराकार है लेकिन लालपुआ रजनी कचौरी दीर्घा स्कूली जिसको कह दिया हमारे मधुसूदन सरस्वती महाभाग में पंच विषयों के अधिव्यंगक संस्थान को हटा लीजिए ये साधना का क्रम है हम लोगों ने इस ढंग से साधना की है ये नहीं कि हम अपने आप को सिद्ध मानते स्वतः सिद्ध भगवान है जीवन भर साधक होकर ही रहना चाहिए अगर अभिनय भी करना हो तो सिद्धता का अभिनय व्यक्ति को गिरा देता है अभिनय भी करना है तो हमने अपने पूज गुरुदेव से शिक्षा ली साधक का अभिनय करना चाहिए सिद्ध होकर भी जो साधक का अभिनय करता है पारघाट लग जाता है और बिना सिद्ध हुए जो सिद्ध का अभिनय करता है वो तो मर जाता है और सिद्ध होकर भी सिद्ध का अभिनय करता है उसका पतन तो नहीं होता तो साधकों के लिए पोली बोली होती अनुकरणी नहीं, नहीं हो पाता है। इसलिए सिद्ध होकर भी साधक टोटी का व्यवहार करना चाहिए चिंतन तो प्यार अर्थ हुआ अब एक बहुत जटिल घाटी आ गई अभी व्यंगज संस्थान मालपुआ रबरी सेब अनार कुछ भी केला आदि से रहे केवल शब्द का चिंतन करे बुद्धि सूक्ष्म होगी मैं क्यों बता रहा हूँ कि ब्रह्म विद्या में मन नहीं लगता क्यों नहीं लगता है इसका मतलब प्रयास नहीं किया गया कि सूक्ष्म वस्तु में मन को लगावे विषय निरपेक्ष के अधिव्यंजक संस्थान निरपेक्ष केवल शब्द का चिंतन करें बुद्धि सूक्ष्म हो जाए केवल स्पर्श का चिंतन करें केवल रूप का चिंतन करें रूप के अधिव्यंजक संस्थान को छोड़कर रस का अभिजक संस्थान को छोड़कर और गंध के अभिवंजक संस्थान को छोड़कर केवल शब्द स्पर्श रूपंध का चिंतन करें कम से कम 40 दिन चार चार घंटे रोड उसके बाद वो दिनों सूक्ष्मता आएगी उसके बाद क्या करें सोत्र के द्वारा अतिम स्वत के द्वारा शब्द का ग्रहण होता अब के का चिंतन करे शब्द निरपेक्ष स्रोत्र का चिंतन करे स्पर्श निरपेक्ष क्या है त्वक का चिंतन करे इसी प्रकार रूप निरपेक्ष नेत्र का रस निरपेक्ष रसनेन्द्रिय का गंध निरपेक्ष ग्रहण का चिंतन करें ग्राहक जो पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पंच विषयों का ग्रहण होता है और पंच कर्मेन्द्रियों के द्वारा पंच विषयों का विसर्जन होता है ग्रहण के लिए सत्वा समझाएते ज्ञानम और अजह कर्मन भारत इसका मतलब हुआ केवल इंद्रियों का चिंतन करें विषय निरपेक्ष इंद्रिय का चिंतन करें और बुद्धि में सूक्ष्म आए इस क्रम से साधन करना चाहिए एकाएक असी ब्रम तुष्टी ब्रम पंजाबी है असी ब्रह्म पायुजी की गल है असी ब्रम पायोगी तुष्टी ब्रम तो असी ब्रम तब तत्मसी का कह दिया तुषि ब्रह्म तुम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्म को बना लिया पंजाबी में असी ब्रह्म मैं ब्रह्म लो जी इससे काम नहीं चलता तो फिर क्या करे अब इंद्रिय निरपेक्ष मन का चिंतन करें मन के द्वारा कठिन है नहीं क्योंकि तो मन जो है ज्ञान कर्म उभयात्मक है श्रीमद् भागवत एकादश स्तंभ अध्याय तेईस मन जो है वो ज्ञान कर्म उभयात्मक है तो ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय निरपेक्ष और मन के स्वरूप पर चिंतन करें और बुद्धि मन बहुत सूक्ष्म हो जाएगा अब फिर क्या करें उस मन को जब केवल मन के स्वरूप पर विचार करेंगे ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय निरपेक्ष मन पर अब विचार करें मन में जो सत्ता चित्ता प्रियता आती है ये धारा कहाँ से आती है? धारा कहाँ से आती है केवल मन के स्वरूप पर गार ही मूल्य मन का क्या स्वरूप होता है बुद्धि का या प्रज्ञा का सीधी बात है मांडू मानदूपनिषद में प्रज्ञा का आ गया पूरे अंत करण का नाम है प्रज्ञा इसीलिए बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ प्रज्ञान घन गन व घन प्रज्ञ स्मृतियों में जब स्थल प्रज्ञ सब आगे रखा ना इसी प्रकार से वहां पर घन क्या हो गया बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ और घन प्रज्य। तो प्रज्ञा ही तो हो गई ना ये क्षेत्र जो दृश्य वो तो प्रज्ञा है प्रज्ञा के तीन अवस्था है तभी वो घनीभूत हो जाए सुषुप्ति में कभी अंत द्रवावस्था को प्राप्त हो जाए स्वप्नावस्था में कभी बाह्या भ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो जाए जागर दशा में तो जागर दशा में अंत प्रज्ञा होती है या बहिष्प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा वैमुखता होती है स्वप्नावस्था में प्रज्ञा अंतर्मुखी होती है सुसुप्ति में घनीभूत हो जाती है प्रज्ञा के स्वरूप पर विचार करें सुसुप्ति में बुद्धि का क्या स्वरूप है स्वप्न में बुद्धि का क्या स्वरूप है जागर दशा में बुद्धि का क्या स्वरूप है इस पर विचार करें उसके बाद फिर आत्मा स्वरूप पर प्रज्ञा पर विचार करें घन प्रज्ञ घनी भूता प्रज्ञा जिसकी अभिव्यक्ति में हेतु है अर्थात प्रज्ञोपाधिक घनी भूता प्रज्ञा की उपाधि वाला घन प्रज्ञा केवल अभ्यंतर द्रवावस्था से युक्त प्रज्ञा के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है वो अंत प्रज्ञा तेजस हो गया और बहिमुखी प्रज्ञा के द्वारा बाह्य अभ्यंतर प्रचार प्रसार संयुक्त प्रज्ञा के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है वो वह प्रज्ञ प्रज्ञा को हटा लें तो प्रज्ञ क्या रह जाएगा नॉम उस व्यपति मात्र का चिंतन बुद्धि के द्वारा करें यह वह चिंतन का प्रकार इसलिए क्षेत्र ऋण क्षेत्र क्या हो गया प्रज्ञ कहते हैं न प्रज्ञा ऋण प्रज्ञ प्रज्ञ में से प्रज्ञा को ऋण कर देंगे तो क्या रह जाएगा क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र को ऋण कर देंगे हटा देंगे तो उसका नाम क्या रह जाएगा क्षेत्र क्षेत्र विरहित क्षेत्र तो मात्र प्रज्ञा विरहित प्रज्ञ तो क्या रह गया व्यक्ति मात्र तब जा करके ये यत्न का परोवरीय क्रम है इस प्रकार से बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया चलती है हरि अनंत हरिकथा साधना की दृष्टि से परंपराय नहीं होता है इसलिए और साधना के दृष्टि से प्रवचल न होने के कारण साधक जो है वो पीएचडी वाले हो जाते हैं आज का जो डिग्री मिलती है ना पीएडी उससे विद्या का साधना का लोप हो जाता है हमने जो अनुभव किया इस इस विद्या का अध्ययन अनुशीलन करने वाले ही गिने चुने रह गए उनमें भी सबसे बड़ी कमी यह आ गई निंदा में तात्पर्य नहीं है कि इस ज्ञान विज्ञान को व्यवहार में उतारने की क्षमता कला या विद्या विद्यालप्तु क्योंकि जो दो चार दस बीस व्यक्ति शेष रह गए उसे संपर्क करने पर यह लगता है कि राष्ट्र की इतनी दुर्दशा क्यों है जब आपके पास ये विद्या है इस विद्या में तो क्या चमत्कार नहीं है कौन सी ऐसी समस्या जिसका समाधान इसके द्वारा न हो तब लगता है कि ये जो ज्ञान विज्ञान है इसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने की प्रक्रिया ही उनको पता नहीं इसलिए जमाने जमा खर्च और ऋषियों में और हमने क्या अंतर पर गया ऋषि लोग जो थे वो तत्व को ज्ञान कांड उपासना कांड कर्म कांड के माध्यम से अवतीर्ण करने में समर्थ थे और इस अध्यात्म विद्या को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में समर्थ वो प्रक्रिया विलुप्त हो गई इसलिए आज प्रवचन की आवश्यकता यह है कि ये सब जो ज्ञान विज्ञान है नहीं तो गोविंदानंद जी सुन ही रहे अभिज्ञान है कलाधारी हम लोग जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं दो दिन में नहीं टिका बम बनगोले से विरादी दिए जाए तो क्योंकि हम तो भरी सभा में कहते हैं मायावती के राज्य में भी कहते हैं हम मनुवादी हैं शत प्रतिशत मनुवादी है, मन है। आजकल मनवादी होकर शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के पूर्ण अनुयायी होकर मनु भगवान आदि के अनुयायी होकर जीवित रहना रोदे रोगी मिलना बहुत कठिन तो किस आधार पर जीवित है पुज के आते हैं पूजा लेने के कहीं कहीं नहीं जाते कहीं भी बम गोले बारूद का सामना करना पर सकता इसी हिम्मत से जाते हैं साहस लेकिन सब जगह विजयी प्राप्त करते आते है वैज्ञानिकों की सभा में जाते हैं गणतज्ञों की सभा में जाते हैं अर्थशास्त्रियों से बातचीत करते हैं सब वो नतमस्तक हो जाते हैं तब हमें ऋषियों की विद्या गर्भ होता है अभिमान नहीं गर्भ ऋषियों की विद्या उसमें यह क्षमता है तो क्या मतलब हो गया मतलब ये हो गया कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इधर से अपरिचित हैं इधर वाले उनको कुछ समझा नहीं सकते और अधिकारी कहने से काम चलेगा इसलिए पूरा विश्व क्या हो रहा है नास्तिक शिरोमण हो रहा है इस परिस्थिति में इस विद्या को इस प्रकार जीवन में उतारना चाहिए केवल ब्रह्म करने से काम नहीं चलेगा तो ब्रह्म तक चित्त को पहुंचाने के लिए जो चित्त में सूक्ष्मता का आधान करना पड़ता है अर्थात स्वतः जो चित्त में क्या है सूक्ष्मता है चित्त को चित्त तक लाने में ही बहुत समय लग जाता है जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से रही से गड्ढे में गिर पड़े या अ पानी में गिर पड़े तो जहां से गिरा है के लिए सितम प्रसितम पतती जहाँ मन जाके लुढ़च गया है वहाँ से मन को लेकर जहाँ मन है वहाँ लाना ही बहुत कठिन है अर्थात मन अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है क्योंकि एक त्रिपुरा रहस्य योग वासुष्ठ महोपनिषद और पंचदशी के अनुसार मन क्या है और मांडू के कार्य का अलाट शांति प्रकरण के अनुसार मन क्या है मनमी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है मनमी शक्ति विरहित मन का नाम आत्मा है इतने ही तो इसलिए मांडू के कार्य कारण तीन ही शब्द में पूरा क्या वेदांत को बुंफित कर दिया चित्त चित, तो चित, चित्तल विषयाध्यास है चेत चैत्य चैत मन दुष्य चित्त का विषय चित्त चित्त चैत्य चैत्य से चित्त को हटा लीजिए विषय से चित्त को हटा लीजिए और अंत में चित चित्त की ओर उन्मुख कर दीजिए तो चैत्यमुक्त जो चित्त होगा चिन्ह मात्र होकर रह जाएगा सदाचारानुसंधानम नामक ग्रंथ भगवान शंकराचार्य जी का उसके एक वचन का स्मरण करके आज के प्रवचन को विराम चित्तं चिदिति याद प्रकार रहितम लगा सकारो विषाध्यास वहारागो यथ मण